ओम ज्ञानतिमिंधानंजनशलाखय चक्षुर्मीत ये नस्गुर वै नम hmm. जैसे आगे कहा गया है शिष्य कर्तव्य हे सद गुरुश्रीकृष्ण के प्रतिधि रूप में सम लेकिन साथ ही साथ विचार करना है कि गुरु का अधिका नहीं है भगवान की दिव्या लीला अनुकरण करना ढोंगी कृत्रिम गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न संपूर्ण रूप अभिन्न खुद को मानते हैं और इस प्रकार से शिष्यों को प्रचार देते हैं लेकिन ऐसे मायावादी केवल शिष्यों को कुशिक्षा देते हैं क्योंकि उनके चरम लक्ष्य है भगवान के साथ एक होना ये भक्ति भावना के विरुद्ध है तो ये गुरु विषय के बारे में और भी भावना है पहला क्लास इस विषय में बोला कि गुरु तत्व विषाव है या अपार है हम वो गुरु तत्व सागर से एक दो बिंदु को छूटते हैं तो गुरु कौन है जो तो माता पिता भी गुरु है संगीत का शिक्षा स्कूल का शिक्षक बड़े भाई बहन सब गुरु है क्योंकि सब ज्ञान दाता है लेकिन वे पूर्ण गुरु नहीं है आंशिक गुरु क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं देते जो पूर्ण ज्ञान देते वे पूर्ण गुरु है और पूर्ण ज्ञान क्या है पूर्णमद पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य पूर्ण ईशो फ श्लोक है ईश ईश्वर परमेश्वर भगवान का वर्णन है कि वे पूर्ण हैं तो पूर्ण ज्ञान देने वाले ऐसे आचार्य है जो भगवान से अभिन्न है एक रूप में अभिन्न है तो भगवान स्वयं नहीं है लेकिन क्योंकि भगवान जय से ज्ञान देते हैं और क्योंकि इनके उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य पथ जीव का उदाहर का उद्देश्य एक ही है इसलिए वे भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान जैसे माननीय या भगवान से और भी माननीय है मान्य है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि न मार्त्य न मार्त्य नु अर्थात गुरु एक मरणशील व्यक्ति जैसे नहीं मानना चाहिए तो इस प्रस्ताव में शंका हो सकती खिलाफ हो सकती कि हम देखते हैं कि गुरु हम जैसे साधारण व्यक्ति हम जैसे खाते हैं फीतते हैं मंगमूत्र त्याग करते हैं सोते हैं कभी कभी बीमार होते और गुरु का मरण भी होते तो वो भी साधारण व्यक्ति है लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए तो गुरु कैसे इतना महान है तो महान है क्योंकि वे हरी कथा कहते हैं दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्मच में पुनर्जन्म नईटी माति सो कि कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से जनते है कैसे मेर तथा जन्म और कर्म दिव्य है अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं है और कर्म नहीं है अजो भी संग कृष्ण का जन्म जन्म होते वो इनकी लीला है हम जैसे ही प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार जन्म नहीं लेते भगवान तिगुण पूरी माया शक्ति के अतीत है और मायेश्वर भगवान है मायश्वर भगवान नहीं है माया के अधीन तो भगवान का कर्म भगवान जब आते है कुछ करते हैं फलया फैच ला मसीब इत्यादि वो जब मत्स्य का रूप में आते हैं तो फलाई का जाओ से वे करते हैं जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो विस्तार लीला प्रकाश करते हैं जब राम के रूप में है रावण का वाद करते हैं इत्यादि तो भगवान का काम है लेकिन वो काम किस प्रकार है नमाम काम आन न में काम व फल इस प्रकार कृष्ण का कोई जिम्मेदारी नहीं है कृष्णा की कोई आसक्ति नहीं है काम करने के लिए फिर भी काम करते हैं लेकिन वो काम हमारा काम जैसे नहीं हम सब कुछ जो करते हैं वो प्रकृति की त्रि गुण से संचालित और संपादित होते हैं प्रकृति क्रियामानी गुनाई का मानी सर्वोश् लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो इनकी अंतरंग शक्ति दिव्या शक्ति से संपादित होते हैं। कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं फिर शक्ति विविधाए जिनमें इनकी क्रिया शक्ति एक जिससे वो सब कुछ सब काम होते हैं तो कृष्ण कैसे दिव्या होते हैं, कैसे चिगुण अतीत है कैसे इनका जन्म और कर्म संपूर्ण साधारण व्यक्तियों से पृथक होते हैं खाली इस विषय को समझने से हम भी भगवान जैसे से दिव्या स्वरूप मिल सकते वास्तव में हमारा दिव्या स्वरूप है लेकिन वो अभी आवृत है सुप्त है लेकिन श्री कृष्ण की दिव्या लीला और दिव्या स्थिति समझने से हम भी दिव्या, दिव्या स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो कैसे समझ में है वो खाली पुस्तिकी ज्ञान से नहीं वो ज्ञान भगवान से आते हैं सेवमुखी जो अर्थात जो सेवपरायण है जो कृष्ण सेवा में उत्साही है तो ऐसा भक्त को भगवान इनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं अर्था श्री कृष्ण नाम आदि नव्यों के तो सभी ज्ञान है लेकिन वो शास्त्र ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए गुरु चन सुनना चाहिए इसलिए ही तो गुरु भाईषाफ होना चाहिए गुरु का मतलब जो थे तत्व दर्शी है तो गुरु कृष्ण से शक्ति मिलती है वो तत्व ज्ञान शिष्यों के हृदय में प्रकाश खंड तो गुरु का मुख्य लक्षण है दिव्य ज्ञान देना, तो नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनमचनम वंदनम दासम साख्यम आदमी निवेदन तो इसमें प्रथम है श्रवण श्रवण के बिना हम ज्ञान नहीं मिलेंगे हम पता नहीं मिलेंगे और क्या करना तो पहले श्रवण है और बार बार श्रवण करना चाहिए जैसे कि सब सभुधारण जो हृदय में है तो सब खंडित होगा फिर वो भगवत ज्ञान स्पष्ट प्रकट हो हृदय में तो यही गुरु का मुख्य कार्य है तो गुरु तो आचरण भी करते हैं की मतलब नाम कीर्तन भी करते हैं और अनन्न्य प्रकार से कृष्ण सेवा करते हैं लेकिन गुरु का मुख्य कर्तव्य है हरी कथा प्रचार करने से कीर्तन करने से शिष्यों को ज्ञान देना तो इसलिए जो गुरु है तो ज्ञानी होना चाहिए वो ज्ञान जैसे बोला था केवल पुष्ट की ज्ञान नहीं है लेकिन गुरु ऐसे बोलते है जैसे कि शिष्यों सुंदता श्रद्धया नित्यम श्रद्धा के सत बार, -बार शवण करने से शिष्यों ज्ञान दिव्य ज्ञान संचारित होंगे तो एक परिपेक्ष्य में सब वाइश गुरु है ऐसा नहीं है कि खाली बड़ा सज्जित प्यासांग में बैठने से एक व्यक्ति गुरु होते या खाली एक व्यक्ति को गुरु राबा मोहर लगाने से गुरु बनाना है वो गुरु है देखो वो साइन है उसका कपास में गुरु है कौन गुरु है वो गुरु है नहीं सब वैष्णव गुरु कैसे क्योंकि गुरु का मतलब आचार्य जो आचार्य जो आच, आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं तो सब वैष्णव वैष्णव धर्म पालन करते हैं तो गुरु का भा नहीं लेने के भी तो गुरु होते हैं तो जितने भी वैष्णव हो तो वो वैष्णव इतने से गुरु भी होते हैं वैष्णव गुरु नहीं हो सकते अ वैष्णव गुरु न से खाली वैष्णव गुरु हो सकते क्योंकि गुरु का मतलब जो परम सत्य ज्ञान देते परम सत्य है कृष्ण और अगर एक व्यक्ति बड़ा पंडित हो लेकिन की श्री कृष्ण परम सत्य नहीं मानते तो उसका कोई अधिकार नहीं है गुरु होना तो वैष्णव तो इतना शास्त्र शिक्षित नहीं होने के भी तो गुरु होते हैं क्योंकि मानते हैं कि श्री कृष्ण सारोपणी हैं वे भगवान हैं तो सब वैष्णव गुरु है लेकिन विशेषकर जो वैष्णव जो दायित्व लेते हैं दूसरों को उधार करना दूसरों को हरी कथा बोलने से हरी कथा बताने से दिव्य ज्ञान संचारित करते हैं तो वो गुरु है लेकिन गुरु तो हरी कथा कहते हैं लेकिन खाली वक्ता नहीं है तो खाली ऐसे ऐसे नहीं है कि खाली बोलते सेवा करो और सेव करो वैष्णव बन जाओ ऐसे नहीं बोलते तो वो स्वयं वैष्णव आचरण पालन हैं, कृष्ण और कार्ष्ण की सेवा करते हैं। कार्ष्ण का मतलब वैष्णव वैष्णव का मतलब विष्णु भक्त और कार्ष्ण का मतलब कृष्ण भक्त कृष्ण और कार्ष्ण की सेवा करना यही गुरु का मूल उपदेश है और वे स्वयं भी करते तो ऐसे आचार्य होते हैं तो आज का एक विचित्रवाद प्रचलित है कि शिल भ्रभुवाद बासि बेकार आचार्य थे तो वो विचित्र नहीं है वो स्वयं प्रकार लेकिन विचित्रवाद है कि प्रभुपाद के बाद और कोई गुरु नहीं होंगे कि प्रभुपाद इनके ग्रंथों में उपस्थित है और ग्रंथ के रूप में गुरु होते वो सही है लेकिन कि व्यक्ति के रूप में और कोई गुरु नहीं होंगे, वो शिव प्रपद के पुस्तक में नहीं है कोई भी शास्त्र में नहीं है और कोई भी वास्तविक वैष्णव परंपरा में नहीं लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि प्रोपाद इतना महान थे और प्रोपाद के बाद वो सब प्रपद गुरु थे और प्रभ के बाद कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकते चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जो प्रोपात बारिवाप्र क्या शूद्र जय कृष्ण श्री गुरु हो चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर अज्ञा गुरु हो या तारो इदेश की चाहे भी जन्म जन्म से विप्र ब्राह्मण होते कि संन्यासी होते या गृहस्थ होते तो ये से आगा कृष्ण तत्व व्य है भगवत तत्व में ज्ञानी होते हैं, वो सही गुरु है वो व्यक्ति गुरु होते हैं और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जारे दे के तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञा गुरु है या तारा तो प्रभुपाद कितना बार इस श्लोक का अर्थात्पर्य दिन प्रत बार बार बोले कि अगर कोई सोचते कि मैं गुरु होने के लिए योग्य नहीं हूं तो फिर भी चैतन्य महागुरु बोल दे तो गुरु कार्य करो अमार आज्ञा मेरा आज्ञा से तो मैं बड़ा पंडित नहीं हूं शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले कि गुरु होने के लिए शास्त्र सांस्कृत ज्ञान ही होना चाहिए नहीं और नहीं बोले कि कृष्ण थी होने से कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है तो यही क्वालिफिकेशन तो जो परंपरा का मतलब वो शिष्य जो गुरु से मिलते हैं जो तो गुरु का अप्रकट के सामान्यतः गुरु का अपट के बाद वो दूसरों को एक ही उपदेश देते हैं, और ऐसे परंपरा जारी रहती है जैसे कि भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर बोले की अगर वैष्णव तो गुरु कार्य नहीं करते हैं तो परंपरा बंद होगा अगर कोई वैष्णव सोचता है कि मैं गुरु हूं तो वो वाइष्णव नहीं है वो गुरु नहीं है और अगर कोई सोचता है कि वैष्णव गुरु कार्य करते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए या भौतिक लाभ आर्थिक लाभ के लिए वो संभव है लेकिन देखने चाहिए तो ऐसा है कि नहीं ऐसा है कि अगर कोई गुरु गुरु कार्य करते हैं तो दूसरो प्रशंसा करते वो ऐसा होना चाहिए गुरु की प्रशंसा करना चाहिए वो शिष्य का कर्तव्य है और गुरु को कुछ प्रणामी देने ऐसा होते हैं ये प्रथा है तो ऐसे एक गुरु होना एक सुविधा पेशा है <laughs> अगर गुरु हो तो कुछ काम नहीं है तो खाली बैठना आशीर्वाद देना और पैसा लाना तो ऐसा कुछ गुरु होते हैं गुरु वो बह गुरु वो बह वो संष्य वितापहार का दुर्लभ सद देवी शिष्य संथापहार बहुत गुरु है जो निपुण है शिष्यों का वित्त धन लगने में लेकिन दुर्लभ है वो सदगुरु जो निपुण है शिष्यों का संथापन कष्ट तो ऐसे है वो एक बात है कि पौपात के बाद वो सब जो आया है का आदेश के अनुसार गुरु कार्य पतित इसलिए प्रभुपात के बिना कोई दूसरे गुरु नहीं हो सकते विदिग बात बहुत है कि तो एक ही गुरु है और प्रभुपात का धान के बाद दीक्षा कैसे होगी तो प्रभुपात तो फिर गुरु होंगे और दीक्षा विद्विक पुरुहित के द्वारा होगा और प्रभुपात तो गुरु होंगे क्या हुआ आज आज मतलब 50 मिनट के पहले एक युवक मेरा पास आया तो अभी हमारे बीच बैठ रहे हैं और बोला कि वो एक जाएगा गिया जिसमें वो सब ये सब हरी कृष्ण इत्यादि कीर्तन कहते हैं Uh, उन्होंने पूछा कि uh, गुरु कौन है बोले कि गुरु कोई नहीं है वो पुस्तक में गुरु है और इनका विशेष ज्ञान नहीं है ये सब विषय में लेकिन आ, वे उनको बोले कि लेकिन पुस्तक में अगर प्रश्न हो तो कैसे पुस्तक मुझे उत्तर देगा कैसे पुस्तक मुझको मार्गदर्शन देगा तो ऐसा है कि पुस्तक में गुरु है लेकिन हमको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए एक प्रखट व्यक्ति होना चाहिए इसलिए मैं बोलता हूं कि वो वाद की के बाद और कोई दूसरे गुरु नहीं होगा वो विचित्र है अव्यवहार वो सिखवाद जैसे है नहीं वो गुरु गोविंद नौ गुरु सिख धर्म में गुरु गोविंद तक नो गुरु थे और उसके बाद खाली किताब की उपासना और कोई गुरु नहीं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि एक वैष्णव गुरु होते हैं आप ना स्वार्थ के लिए लेकिन वो गुरु तो गुरु नहीं है वैष्णव कैसे गुरु होते हैं? तो सेवा भाव में सेवा है नहीं सोचते कि मैं प्रभु हूं सोचते कि मैं प्रभु और प्रभुपाद के सेवक हूं और प्रभुपाद हमको यही सेवा दिया दूसरों को सेवा में लगाना तो सेवा भाव से करना प्रभु अभिमान से नहीं है तो सदगुरु सोचते कि वो सभी शिष्यों मेरे गुरु हैं क्योंकि मुझको अवसर देते हैं मेरे गुरु की सेवा करने सोचते कि मेरे गुरु मेरे सामने उपस्थित होते हैं शिष्य के रूप में और मुझको परंपरा और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं अगर कोई नहीं आते हैं तो सब कुछ जो मैं गुरु से सीख लिया तो कैसे मैं प्रचार करता था अगर कोई सुनने वाले नहीं है तो इसलिए मेरे गुरु इनकी कृपा से बहुत रूप में प्रकट होते हैं जैसे कि मैं आपसा मिलूंगा हरि कथा बहुना और जैसे कि मैं माया से रक्षित हूंगा तो ऐसा है कि वो बाद है कि प्रभुपाद के बाद कोई कोई दूसरे गुरु नहीं होंगे प्रभुपाद ऐसे कभी नहीं बलने। और बहुने की संभावना भी नहीं थी क्योंकि गुरु तो खाली गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार बोलते और गुरु साधु और शास्त्र में ऐसी को, कोई बात नहीं है और ये विदिगवाद बोलते हैं कि वो प्रभुपाद इतना महान है कि आगर चाहते हैं तो कुछ नया स्थापन कर सकते जो शास्त्र में नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कुछ रोपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए कुछ विधि स्थापन नहीं किया जो पाश्चात्य देशों में पालन करने संभव नहीं है एक शास्त्र विधि है उस सागर पा नहीं करना विदेश नहीं जाना लेकिन चैतन्य महाप्रभा प्रभु की इच्छा है पृथ्वी थे आचे चेय जागर आदि ग्राम सभा तो प्रचार होना कि पृथ्वी में प्रत्येक गांव और नगर में मेरा नाम प्रचारित होगा तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है भविष्य वाणी है ऐसे तो अगर सागर पा नहीं करना है तो कैसे वो वाणी पूर्ण होगी तो यही शास्त्रविधि की विदेश नहीं जाना वो अनुकूल है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में जो दुर्भव है कमजोर है जो असतसंग होगा लेकिन जो भगवान की शक्ति से संचारित है इतने से संचारित है कि ऐसे असत्संग में असत वातावरण में पतित नहीं हो तो पति जन का उद्धार करने के लिए समर्थ है तो ऐसा महान वैष्णव का विदेश जाने से कितना फायदे हुआ पृथ्वी के लिए तो प्रभुपाद कुछ शास्त्र विधि स्थापन नहीं किया विदेश में लेकिन इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद का अधिकार है सब कुछ और शास्त्र में और सब कुछ परिवर्तन करना तो ऐसा नहीं है भगवान स्वयं शास्त्र देने वाले हैं और शास्त्र मानने वाले हैं <laughs> भगवान शास्त्र के अधीन नहीं है लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए शास्त्र को मानते जो तो ऐसा मौलिक नियम है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु क्षारण में चारण लेना है तो कोई आचार्य ऐसे नहीं बोले और प्रभुपाल जी नहीं बोले तो ये सब काली कल्पना है और दुर्भाग्य से खाली का प्रभाव से इस बाद थोड़ा सा जानप्रिय है लेकिन हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में कोई भी भक्त जो शास्त्र ज्ञानी है इस मत को मानते कोई भी नहीं जो शास्त्रीय पंडित है जो शास्त्र में ओके शब्द पड़े च निष्णातम जो शब्द वैदिक शब्द में निष्णा मतलब डूब गया जैसे वो शब्द सागर में वैदिक ज्ञान में तो ऐसा कोई भक्त ये मत को नहीं मानते तो ऐसा नहीं है कि प्रोपाद जैसे सब गुरु होंगे प्रोपाद महान भागवत हो महान प्रदाद महाराज का वर्णन है श्रीनंद भगवत में महान भागवत हो महा भगवत मतलब भगवत का मतलब श्रेष्ठ भक्त और भागवत से और महान है महाभगवत और प्रहलाद महाराज का वर्णन है महान भगवत हो महान महा महाभगवत है तो प्रभुपा जैसे है, महान महान भगवत क्रो क्रो नहीं और ऐसे महान भागवत इस दरिद्र पृथ्वी में बहुत कम आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु सेवा करने के मतलब गुरु का कार्य करने के लिए प्रौपाद जैसे एकदम होना चाहिए ऐसा नहीं है पथ के पहले हजार हजार गौर अबाइष गुरु थे तो सब महान जगत गुरु नहीं थे सब शिष्यों के अंकों में ऐसे है एक कहानी है भक्ति वत्न था गोरिया वैष्णव शास्त्र की एक भक्त का गुरु तो ज्यादा लोग परिचित नहीं थे इनके खाली एक दो शिष्य लेकिन वो इनके गुरु के गुरु परम गुरु बहुत व्याख्यात थे तो क्या हुआ क्योंकि जब कोई दूसरे भक्त पूछे कि आपके गुरु पद पद्म कौन है तो आपने गुरु का नाम बोल के कोई पहचानेंगे तो तो कौन कौन पहचान तो इनके गुरु का गुरु नाम बोल लेकिन यही बात सुन के श्रीनिवासाचार्य जो तत्कालीन वैष्णव समाज के परमाचार्य थे तो यही बात सुन के कि वो भक्त उनका गुरु का नाम लंगन करके गुरु का गुरु का नाम बोलते तो ये बात सुन के श्रीनिवास आचार्य वो भक्त बहिष्कार की वह समाज से तो गुरु अपराधी है तो वो गुरु तो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे दूसरों के विचार में एक साधारण भक्त जैसे है लेकिन गुरु तो कभी भी साधारण नहीं होते शास्त्र में ये लह के कि आगा गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का एक अक्षर की शिक्षा देते हैं तो शिष्य इतना विनी है कि असंख्य जीवनों में वो विन शोध नहीं कर सकता तो ये सब बात का विचार करना चाहिए साधु सावधान सवधान करो कौन सा मार्ग में जानना चाहिए महाजनो ये नगर था सफन था सब महाजन जो मार्ग हमको दिखाए हैं उसी मार्ग में जानना चाहिए और नवीन आधुनिक जनप्रिय विचित्र मार्ग में नहीं जानना चाहिए हरे